माँ की बातें सरयू बाला देवी मंगलवार 6 अप्रैल उन्नीस सौ आज जाकर देखा तो माँ उत्तर की ओर के बरामदे में बैठी जप कर रही हैं थोड़ी देर बाद पांच छह महिलाएं माँ से मिलने आई उनके ठाकुर प्रणाम करके बैठती ही माँ ने अपना जप समाप्त करके उन लोगों से पूछा कि वे कहाँ से आ रही हैं नलनी ने उनका परिचय दिया सुना कि उनमें से एक जन चिकित्सा के हेतु आई है पेट में ट्यूमर फोड़ा है डॉक्टर ने कहा है कि शल्य चिकित्सा करनी होगी यही सुनकर बड़े उन्हें बड़ा भय लगा है न जाने क्यों मां ने इनमें से किसी को पांव से हाथ लगाकर प्रणाम कर नहीं करने दिया उनके बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने राजी न होते हुए कहा उस चौखट से धूल ले लो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 तो किसी के पच्चीस बाल बच्चे हैं उनमें से दस मर गए इसीलिए रो रही हैं मनुष्य नहीं सब पशु हैं पशु सयम आदि का नाम तक नहीं इसीलिए ठाकुर कहा करते थे अरे एक सेर दूध में चार सेर पानी है फूंकते फूंकते मेरी आंखें जल गई मेरी मेरे त्यागी भक्तों तुम लोग कहाँ हो आओ तुमसे बातें करके प्राण बचे ठीक ही कहते थे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 नहीं तो रोने पीटने की आवाज़ से पूरा मकान भर जाता क्या कोई उठ पाता लेकिन खाने की इच्छा प्रकट की है तो देना ही होगा सो ये लोग यदि पका कर लाए हो तो दे सकते हो इतना कहकर मेरी ओर देखते ही मैंने कहा जमाई यदि हम लोगों के हाथ का खाए तो अवश्य ला सकूंगी मां ने कहा खाएगा क्यों नहीं खूब खाएगा पकाने के बाद ब्राह्मण रसोई के हाथ भेज देना लड़कों में से भी किसी किसी को अरुचि हुई है जगदम्बा का प्रसाद पाने से वे लोग भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे